उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देह से मुक्त हो जाता है पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि रचना करके इस मान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था कश्यप जी के द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव का जो लोग दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं रसोई घर का और अवनि का संस्कार करना चाहिए तथा प्रतिदिन बल्बेश देव करना चाहिए अगन्य ध्यान पूर्वक अवनि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन देव रूपा भरोती लक्ष्मी अदर्श भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती है उत्तरायण या मकर सक्रांति के उत्सव में क्यों वे इस नाम तथा दान तप होम, स्वधाय और पित्र तर्पण तथा सब अक्षय होते हैं फाल्गुन मास में भगवान के लिए दोला लारोहण का उत्तम उत्सव करना चाहिए देव देव श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा बनावे और मंदिर के आगे सोला खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें वह मंडप चकोर हो उसमें चार दरवाजे हो और बीच में वेदी बनी हुई हो वेदी के ऊपर सुंदर चन्दो वतना हो और माल्य चवर तथा धोजा आदि से मंडप को सुसज्जित किया गया हो वेदी के ऊपर श्री परणी गंभारी कास्ट का बना हुआ भद्रासन स्थापित करें और 5 या 3 दिन तक वफाल्गुर उत्सव मनावे गोविंद जी की पूजा करके उन्हें कुछ दूर तक भ्रमण करावे चतुर्दशी को प्रातः काल गोविंद जी की सुंदर प्रतिमा जगन्नाथ के आगे स्थापित करके उन्हें भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें तत्पश्चात गोविंद जी की प्रतिमा का भी पूजन करें उसके बाद वस्त्र और माला उतारकर मंत्र यज्ञ मंत्र यज्ञ पुष्प परम ज्योति की भावना करते हुए प्रतिमा में उसका न्यास स्थापित करें तुरंत वह प्रतिमा पुरुषोत्तम रूप हो जाती है फिर उसे रत्न में डोली में बिठाकर इसना और मंडप में ले जाया जाता है वहां छत्र ध्वजा पताका चवर व्यंजन तथा दीप मालव से बड़ा भारी उत्सव करें उसके बाद भद्र आसन पर पधारकर विभिन्न उपचार द्वारा गोविंद Puhlę Maha Ishnan ki widzi se Unko Ishnan karawę Phrisugandit Jal se Shri Shukta ke dwoara pachat Wastr, Alankar Poshyhar se Harsi, ka Shrungar karawę Pujan Arti Karki, 7 bar Mandir ki prakramah karawę pachat Bhagwan ko Bola Mandap me deyawę Mandap ke nienu bhaag Me bar Brahman karawę फिर मंडप के उधर भाग में 7 बार भ्रमण कराकर स्तंभ देवी पर भी 7 बार घुमावी उसके बाद यात्रा के अंत में भी पुनः इसी क्रम से 21 बार भ्रमण करावे रत्न निर्मित हिंडोले में भगवान को विराजमान करें भगवान के मस्तक पर सुंदर रत्नमय मुकुट हो वृक्ष स्थल पर तार हार हो उनकी शोभा बढ़ा रहा हो कानों में बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल जिनुला रहे हो अन्य अंगों में भी यथा योग्य शोभा बढ़ाने वाले दिव्य आभूषणों से भगवान का मनोहर श्रृंगार क्या गया हो भगवान विक्षित कमल पुष्प के मध्य में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हो उनके हाथों में शंख चक्र और पद्म तथा कंठ में वनमाला हो पीन वृक्ष स्थल के कारण भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ गया हो ऐसे मनोहर झाग से सुशोभित गोविंद को डोला पर बैठाकर सब दशाओं में सुगंधित चंदन की धूलि बिखेरते हुए उनकी पूजा करें उस समय गोविंद जी का ध्यान करें भगवान कदंब वृक्ष के नीचे गोविंद के मध्य विराजमान है गोपी और ग्वाल बाल लीला पूर्वक कपूर भगवान उसके भीतर बैठकर लीला रस में निमग्न है ऐसा ध्यान करके लाल पीले और सफेद रंग के कपूर युक्त सुगंधित चूर, अभीर, गुलाल आदि सब और बिखेरें फिर दिव्य वस्त्र दिव्य माल्य। दीवे गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चवर भलादी गीत गाने और स्तुति पाठ करने आदि द्वारा भगवान की पूजा करके धीरे-धीरे सात बार दोला में विराजमान भगवान को झूलावे उस समय उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करते हैं उनकी निष्ठंदय मुक्ति होती है और उनके भ्रम हत्या आ हिंदुले में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और अध्यात्मिक आदि तीनों तापों से छूट जाता है। भगवान की द्वादशाधित्य मूर्ति की उपासना दक्ष के द्वारा भगवान की आराधना और वर तथा विभिन्न मूर्तियों के रूप में भगवान के पास लगा फल जयमलिंगी कहते हैं धामलों अनादि देव भगवान विष्णु की जो बारा मूर्तियां हैं उनका प्रतिमास पूजन करें उनमें से एक एक मूर्ति को एक एक मास में प्रतिदिन पूजा करते हुए बारा महीनों में बारा मूर्तियों की पूजा संपन्न होती है क्रमशः बारा फूसपो बारा फलों से पूजन करना चाहिए अशोक मल्लिका बेला पाटल कदम कनेर चमेली शतदल कमल नील कमल वासंती कुंद और पुलाग इन पुष्पों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मश एक-एक मास में अर्पण करना चाहिए अनार नारियल आम कटहल खजूर ताल प्राचीन आवला, श्रीफल नारंगी सुपारी करूंगा और जायफल इन 12 फलों को भी कर्म एक-एक मास में देना चाहिए धक्ष्य भोज्य चोष्य लेहा और मदु भोजन तथा आसन आदि उपचार समर्पित करके जगत गुरु भगवान की स्तुति करें हे सर्वव्यापी जगन्नाथ आप भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी हैं कमल नयन आप संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए मधुसूडन आपने पूर्व काल में अत्यंत भयंकर तथा अवलम वन रहित एकावर्ण के जन्म में संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मधु नामक दित्य का वध किया था इस समय मेरी रक्षा कीजिए त्रिविक्रम जिन्होंने तीन पग चलकर तीनों लोकों को नाप लिया और दित्यों की विशाल सेना का वध करके त्रिभुवन की रक्षा की उन आप के लिए जिन्होंने रंगवेद अजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान अपने भीतर लिया है वाम रूप धारण करके अद्भुत रूप से सबको मोहित कर लिया है उन मायावी भगवान विष्णु को नमस्कार है जो भक्तों के लिए अपने हृदय में लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और उन्हें संपत्ति देते हैं, वही भगवान श्रीहरि को नमस्कार है। हर शिकेश आप समस्त इंद्रियों के अधिष्ठाता, सभी के स्वामी और सदा भक्तों के सुख के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है, पद्मनाभ। आपके नाभि कमल से यह चराचर जगत उ आपको नमस्कार है, जिनके तीन गुणों से यह चरा-चर्जगत बंधा हुआ है, उन्हीं को गोपी ने अपने दाम ब्रशी से बांध रखा है, इसलिए दामुदर नाम धारण करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है, जो जलत के आदिकारण है और जिन्होंने ब्रह्मजी के रूप से संपूर्ण भूतों की स्वास्थ्य की है, उन अचिंत्य मह गोविंद आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानगम्य है और अश्रलों को शरण देने वाले हैं आपके प्रसाद से मेरा हेव्रत संपूर्ण हो गया इस प्रकार प्रति पूजा के अंत में इन स्तुति द्वारा अतिशय भक्ति के साथ हाथ जोड़कर भगवान जनानाथ की प्रार्थना करनी चाहिए ब्राह्मणो प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने मनुष्य को आध्यात्मिक आदि पापों से अत्यंत कलेश उठा देख थे मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को जगन्नाथ के अंग में चंदन का लेप करके प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार स्तवन किया था देव देव जगन्नाथ आप सहस्त्र आनंद से परिपूर्ण एवं निर्मल हैं परमेश्वर संसार ये मनुष्य नाना प्रकार के संतापों से संतप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण मेघ, मुझ पर कृपा कीजिए। बुद्धि से अपनी शुभ दृष्टि में सुधा सागर से इन सब को त्रप्त कीजिए। जगदीश्वर कल्युत के पाप से मोहित हुए मनुष्य का उधार करने के लिए इस नीलांचल गुफा में आपका यह अवतार हुआ है।